सबसे पहली बात उसने ये काम ग्रुप में किया हो यानी कि उसके साथ काफी लोग इसमें इन्वॉल्व थे और दूसरी चीज उसने पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत लोगों को इस काम में शामिल किया है जिस निर्भीकता से मंजू के कत्ल को अंजाम दिया गया है वो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अपराधी कितने बेखौफ रहे होंगे ऐसे में इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस को भी बेहद सावधानी ऐसी काम करना होगा अब ये केस कितना भी पेचीदा क्यों न हो विक्रांत कैसे भी करके केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा उसके पास अदृश्य शक्ति की ताकत भी है और वो किसी भी खतरे को मोड़ लेने से भी पीछे नहीं हटेगा विक्रांत ने अब निश्चय कर लिया है कि किसी भी हालत में वो मंजू मैडम के कातिलों को जेल तक पहुंचा के रहेगा अब तक रात के 12 बज चुके थे विक्रांत को अदृश्य शक्ति का मैसेज आ चुका था आज विक्रांत का सक्सेस रेट चौरानवे प्रतिशत था और उसे गिफ्ट के तौर पर अदृश्य शक्ति द्वारा लाई डिटेक्टर दिया गया था लाइट डिटेक्टर मिलने से विक्रांत बहुत खुश था वो काफी दिनों से इस टूल को पाने के विश कर रहा था डिटेक्टर की मदद से अब उसे मंजू के केस बारह बज चुके थे और अगले दिन की शुरुआत हो चुकी थी इसलिए विक्रांत ने नए कोडवर्ट की मांग कर दी नए कोडवर्ट के तौर पर उसे पहाड़ और तूफान शब्द मिले थे विक्रांत इस कोडवर्ट के साथ बहुत खुश हुआ उसे तूफान से ज्यादा पहाड़ शब्द मिलने की खुशी थी क्यूँकी पहाड़ का मतलब काम से था इसलिए विक्रांत को लगा शायद अब उसे मंजू के मर्डर केस में कुछ सफलता मिलने वाली है ऐसे में इस कोडवर्ड के साथ ही विक्रांत अब और ज्यादा ध्यान लगाते हुए केस पर काम करने लग गया अब तक सुबह के बज चुके थे ऑफिस में धीरे धीरे करके इन्वेस्टिगेटर्स आने शुरू हो गए थे अब तक विक्रांत दो व्हाइट बोर्ड इन्फॉर्मेशन से भर चुका था उसके व्हाइट बोर्ड को देखकर कोई भी बता सकता था की उसने रात भर जग के काम किया है ऑफिस में घुसने वाले सभी इन्वेस्टिगेटर्स बड़े ध्यान से बोर्ड की तरफ देखते और फिर विक्रांत को घूरते हुए अपने अपने केबिन की तरफ बढ़े जा रहे थे किसी को ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर जब मंजू के केस को ओपन करने के लिए अभी तक सीनियर की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आया तो फिर ये विक्रांत क्यों अभी से ही इतना डेडिकेट होकर काम कर रहा है कोई कहता है कि विक्रांत वर्कोहलिक है उसे काम करने की आदत है जबकि कोई कहता कि विक्रांत अपने काम का दिखावा करता है लेकिन विक्रांत के ऊपर इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था वो चुपचाप अपनी चेयर पर बैठकर लगातार कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हुए कुछ सर्च कर रहा था थोड़ी देर में यहाँ सुनीदी भी पहुंची सुनीदी को पता था कि विक्रांत रात भर से काम में लगा हुआ है तो उसके खाने के लिए कुछ लेकर आई थी और आते ही उसने विक्रांत को कॉफी भी बनाकर दी जतिन भी कुछ फाइल्स का ढेर लेकर ऑफिस पहुंचा हुआ था उसने विक्रांत को वो सब फाइल्स पकड़ा दी विक्रांत एक एक करके फाइल्स खोलने लगा और उसमें से कुछ देख लगातार वाइट बोर्ड पर नोट भी करने लग अब तक टीम ए के लीडर चेतन राय भी ऑफिस पहुंच चुके थे उसने जब विक्रांत के व्हाइट बोर्ड को इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ देखा तो वो थोड़ा असहज हो गया। लेकिन उसने कुछ पूछने की भी हिम्मत नहीं की वो काफी थका हुआ सा लग रहा था चेतन चुपचाप जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया क्या हुआ चेतन सर बड़े परेशान लग रहे हो कुछ हुआ क्या किसी ने आपका पर्स वगैरह तो नहीं उड़ा दिया चेतन का हताश चेहरा देख टीम ए का एक इन्वेस्टिगेटर पूछ पड़ा चेतन ने निराश होते हुए अपना एक हाथ दूसरे पर रखते हुए कहा क्या बताऊं मैंने कुछ सुना है अभी चेतन कहने ही जा रहा था कि किसी के चिल्लाने की आवाज आई विक्रांत विक्रांत सुनो ये राघव की आवाज थी वो दूर से ही विक्रांत को पुकारता हुआ ऑफिस के अंदर की तरफ बढ़ा चला आ रहा था विक्रांत के थोड़े पास पहुंचकर ही उसने कहा ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात सर का ट्रांसफर हो गया क्या, क्या कहा तुमने विक्रांत ये शॉकिंग न्यूज सुनकर अपनी कुर्सी ऐसी उठकर खड़ा हो गया इस बीच उसके डेस्क पर रखा हुआ पेपर और पेन भी जमीन पर गिर पड़ा राघव क्या कहा अभी तुमने किसी ने राघव से पूछा फालतू मजाक मत करो अरे नहीं मैं कोई मजाक नहीं कर रहा मैं सच बोल रहा हूँ ब्यूरो चीफ साहब का ट्रांसफर हो गया है। राघव ने कहा क्या लेकिन विक्रांत अबाक होकर खड़ा रह गया हम्म मैंने भी सुना है चेतन भी बोल पड़ा अमृत अभिजात सर को यहाँ से हटा दिया गया है और उनकी जगह पर कोई नया ऑफिसर यहाँ आ रहा है हो सकता है की आज ही यहाँ पहुँच जाए लेकिन उनका ट्रांसफर क्यों वो तो यहाँ अच्छा काम कर रहे थे और उनके रहते कई केस भी सोल्व हुए फिर फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है जवाब तो मैं दिया मैंने तो अभी बस यही न्यूज सुनी है की अमृतसर का ट्रांसफर हो गया है विक्रांत काफी कन्फ्यूज था उसे समझ नहीं आ रहा था की आखिर इस वक्त ब्यूरो चीफ के ट्रांसफर का कारण क्या हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं की मंजू मैडम के इस केस की वजह से ही उनका ट्रांसफर कर दिया गया अगर ऐसा है तो फिर तो जरूर अंदर का कोई बहुत बड़ा ऑफिसर मंजू के मर्डर में इन्वॉल्व है और अगर ऐसा है तो फिर तो ये विक्रांत ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसका फोन बज पड़ा गजब का दिन सोचो जरा ये दीवानगी ये नैना की कॉल थी जैसे ही विक्रांत ने फोन उठाकर कान पर लगाया नैना तुरंत ही बोल पड़ी विक्रांत तुमने सुना ब्यूरो चीफ सरकार ट्रांसफर हो गया हाँ सुना मैंने विक्रांत ने जवाब दिया विक्रांत तो मैं नहीं लगता कि ब्यूरो चीफ सर का ट्रांसफर मंजू मैडम के मर्डर केस से लगा मुझे ने रख दिया। नैना के फोन रखते ही विक्रांत को आभास हुआ की जरूर कुछ न कुछ बड़ा होने वाला वरना ऐसे अचानक से ब्यूरो चीफ सर का ट्रांसफर नहीं हुआ होता अब तक सुबह के दस बज चुके थे अब तक फिर से न्यूज रिपोर्टर की भीड़ डीएन नगर ब्रांच लगने लगी थी अलग अलग सूत्रों से जगह पर ब्यूरो बारे में किसी को ज्यादा खबर भी नहीं थी नए ब्यूरो चीफ का नाम पियूष रंजन था उन्हें तत्काल ही डीएन नगर ब्रांच पर नए ब्यूरो चीफ के तौर पर ज्वाइन करने के लिए भेजा गया था वैसे डीएन नगर ब्रांच की तुलना में वकोला ब्रांच काफी छोटा ब्रांच है और इस तरह के छोटे ब्रांच से किसी ऑफिसर का ट्रांसफर होकर इतने बड़े ब्रांच पर आना बड़ी बात थी विक्रांत ने अनुमान लगा लिया कि अगर पीयूष रंजन को अचानक से ही इतने बड़े ब्रांच पर ट्रांसफर करके भेजा जा रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा आदमी इन्वॉल्व है अब तक नैना और चेतन इस बारे में जानकारी लेने के लिए चेतन और मिताली से बात कर चुके थे लेकिन अभी तक उन्हें भी कुछ खबर नहीं थी जैसे ही मिताली को इसकी खबर लगी उन्हें तुरंत ही ब्यूरो चीफ अमृत को फोन करना शुरू कर दिया लेकिन उनका फोन उठा नहीं मिताली ने तो ब्यूरो चीफ की वाइफ का भी फोन ट्राई किया लेकिन उनका भी फोन नहीं उठा कुछ पता नहीं चल रहा था कि अचानक से ब्यूरो के ग्यारह बज चुके थे नए ब्यूरो चीफ पियूष रंजन यहाँ पहुंच चुके थे उनके साथ कई सारे सिटी लेवल के अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हुए थे नये ब्यूरो चीफ ने पहुंचते ही सारे ब्रांच की मीटिंग बुला ली वो सभी पुलिस वालों के साथ इंट्रोड्यूस होना चाहते थे उनके ऑफिस में पहुंचते ही यहाँ काफी भागदौड़ का माहौल बन गया था हर कोई इधर उधर भागते हुए मीटिंग की तैयारी में लग गए दस मिनट के भीतर ही पूरे पुलिस ब्रांच के सभी छोटे बड़े मीटिंग रूम में इकट्ठा हो गए नए ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन ने एक एक करके सभी अधिकारियों का परिचय लेना शुरू कर दिया अब जाकर विक्रांत का सामना पहली बार नए ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन ऐसी हुआ उनकी उम्र कोई पैंतालीस पचास साल की रही होगी चेहरे ऐसी वो काफी सीधे साधे लग रहे थे सभी की मीटिंग हॉल में पहुँचने के बाद वो तुरंत ही अपना इंट्रोडक्शन देते हुए एक एक करके सभी इन्वेस्टिगेटर्स का भी परिचय लिया इसके बाद उन्होंने बेहद कम शब्दों में सबको बताया कि उन्हें यहाँ पर ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात की जगह पर काम करने के लिए भेजा गया है अमृत अभिजात को हायर अथॉरिटी द्वारा इसी स्पेशल टास्क के लिए भेजा गया है इसीलिए उन्हें तत्काल ही यहाँ से जाना पड़ा और उन्हें अमृत के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी भी नहीं है नए ब्यूरो चीफ ने अंत में सभी इन्वेस्टिगेटर्स से ये सहयोग की अपील करते हुए अपने भाषण को खत्म किया इसके बाद उन्होंने टीम ए और टीम बी के सभी इन्वेस्टिगेटर्स को रोक बाकी सभी को मीटिंग रूम से बाहर जाने के लिए कह दिया मीटिंग ओवर होते हुए पूरा मीटिंग हॉल लगभग खाली हो गया अब यहाँ सिर्फ टीम ए और टीम बी के इन्वेस्टिगेटर ही मौजूद हैं। विक्रांत और नैना समेत टीम ए के लीडर चेतन राय और अन्य सभी अधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद थे ओके अब यहाँ से सब लोग जा चुके हैं तो आई थिंक अब हम पर्सनल टॉक कर सकते है ब्यूरो चीफ पियूष रंजन ने कहा देखिये मुझे पता है की आप लोग अचानक से मुझे यहाँ देख कर हो रहे हैं लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपसे ज्यादा तो मैं कंफ्यूज हूं मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि अचानक से मेरा ट्रांसफर यहां कैसे हो गया